विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी स्वामी जी का भाषण इस विषय को आरंभ करने के साथ ही मुझे यह बतला देना चाहिए कि मैं ऐसे आश्रम का मनुष्य हूँ जिसमें विवाह नहीं किया जाता इसलिए स्त्रियों का प्रत्येक दृष्टिकोण से माता स्त्री कन्या और बहन के रूप से मेरा ज्ञान अन्य लोगों की तरह पूर्ण नहीं भी हो सकता फिर मुझे यह भी न भूलना चाहिए कि भारतवर्ष एक विशाल महादेश है केवल एक देश ही नहीं और वहाँ विभिन्न मानव वंश वास करते हैं यूरोप के विभिन्न राष्ट्र भारतवर्ष के मानव वंशों की अपेक्षा एक दूसरे के अधिक निकट और अधिक समान हैं इस बात की मोटे तौर पर धारणा आप इसी से कर सकते हैं कि सारे भारतवर्ष में आठ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं विभिन्न भाषाओं का बोलियो बोलियाँ नहीं अपना साहित्य है केवल हिंदी ही दस करोड़ मनुष्य बोलते हैं और लगभग छह करोड़ लोग बंगला इसी प्रकार और भी समझ लीजिए इसके उपरांत उत्तर भारत की चार भाषाएं दक्षिण की चार भाषाओं से इतनी भिन्न है कि यूरोपीय देशों की भाषाएं आपस में इतनी भिन्नता नहीं रखती उनमें इतना अंतर है जितना आपकी भाषा और जापानी भाषा में है इसलिए आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यदि हम दक्षिण भारत में जाएँ तो जब तक हमें कोई ऐसे व्यक्ति न मिले जो संस्कृत जानते हों तब तक हमें वहाँ के लोगों से अंग्रेजी में बातें करनी पड़ती है इसके अतिरिक्त इन विभिन्न मानव वंशों के आचार रीति रिवाज खान पान वेशभूषा और विचारों में भी बहुत अंतर है इसके बाद फिर जातियाँ हैं प्रत्येक जाति मानो एक पृथक प्रजाति बन गई है यदि कोई बहुत दिनों तक भारतवर्ष में रहे तो वह शक्ल देखकर बता सकता है कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है इन जातियों के भी आचार और रीति रिवाजों में अंतर है ये सभी जातियाँ पृथक पृथक रहती हैं अर्थात वे सामाजिक ढंग से आपस में मिलती जुलती अवश्य है, पर आपस में खान पान या विवाह नहीं करती इन बातों में वे अलग रहती हैं वे आपस में मिलेंगी जुलेंगी और उनमें मैत्री भी रहेगी पर बस यहीं तक यद्यपि दूसरे लोगों की अपेक्षा मुझे एक धर्म प्रचारक के नाते भारतीय स्त्रियों के बारे में जानने का साधारणतः तो अधिक अवसर प्राप्त होता है फिर भी मेरे लिए यह कहना है कि मैं भारतवर्ष की स्त्रियों के संबंध में सब कुछ जानता हूं, अति अतिशयोक्ति होगी मेरी इस जानकारी का कारण यह है कि मैं बराबर एक स्थान से दूसरी जगह घूमा ही करता हूँ और समाज के हर श्रेणी के लोगों से मिलता जुलता हूँ यहाँ तक कि उत्तर भारत की स्त्रियों में से भी जो पुरुषों के सामने नहीं आती पर जो कहीं कहीं धर्म के लिए इस नियम को तोड़कर हमारे सामने आती हैं हमारे उपदेश सुनती है और हमसे बातें करती हैं